तो बहनों और भाइयों हम सब लोग भक्ति पति साधना की चर्चा सुन रहे थे ईश्वर विश्वास की दृष्टि से जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाना पसंद किया उनके लिए सबसे पहली बात होती है कि वे बिना देखे बिना जाने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करेगी कई बात होती है परमात्मा हैं इस बात में हम लोगों को निसंदेह रहना चाहिए नहीं दिखाई देने पर भी वे हैं पता नहीं है मुझे हम अनजान हैं उनसे तब भी वे हैं तो उनका होना पन स्वीकार करना एक अनिवार्य बात है और यह स्वीकृति अपने द्वारा की जाती है इसमें मनचित बुद्धि संगी साथी की आवश्यकता नहीं रहती स्वयं ही आदमी इस बात को स्वीकार करता है उस अविनाशी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने के बाद एक दूसरी बात भी आती है कि उनकी महिमा को भी हम स्वीकार करें कैसे करें तो संतों की वाणी के आधार पर गुरु की वाणी के आधार पर ग्रंथों में लिखा हुआ है इसलिए उनकी महिमा को स्वीकार करें सप्ताह की स्वीकृति हो गई, महिमा की स्वीकृति हो गई। तीसरी बात होती है जो बहुत अच्छी है और प्रभावकारी है वह है कि परमात्मा के साथ हमारा आपका अपना नित्य संबंध है आत्मीय संबंध है इस बात को भी हम स्वीकार करें मैंने जीवन के अध्ययन में जैसा देखा तो मुझे पता चला कि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है साधारणतः मनुष्य इस बात को अनुभव करता ही है कि भाई मैंने अपने को अपने नहीं बनाया और मेरे जीवन की गति गतिविधियाँ मेरे द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे प्री प्लांट कोई पहले की बनी बनाई बात रखी हो और उसके अनुसार सब चल रहा हो तो अपने को अपने नहीं बनाया अपने जीवन की गतिविधियाँ अपने नियंत्रण में नहीं है तो जरूर कोई है जिसने मुझे बनाया भी और मेरे जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित कर रखा है इसलिए उनकी सत्ता को स्वीकार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं, नहीं होती है ऐ, ऐसा एक बना ही हुआ है जीवन का क्रम कि उस अदृश्य अनजाने सत्ता को हम लोग मान ही लेते हैं लेकिन बड़ी बढ़िया बात होती है जब मनुष्य के भीतर उस परम सत्ता के लिए उस सर्व उत्पत्ति के आधार के लिए अपनेपन का भाव जग जाए उनको अपना मानने की भावना अपने में भर जाए आवश्यकता तो है आवश्यकता सभी में है और सभी उसको अनुभव करते हैं परंतु जड़ता के प्रभाव से हम दुनिया के व्यक्तियों और वस्तुओं से अपना संबंध जोड़कर कर संतुष्ट होना चाहते रहते हैं भूल होती है और जब भीतर से चेतना जगती है संसार की नश्वरता का प्रभाव अपने पर पड़ता है तब व्यक्ति खोजता है कौन है अपना कहने के लायक कौन है अपना होकर रहने के लायक किससे अपना संबंध सदा के लिए मिल सकता है किससे संबंध मानना मुझे सब प्रकार से स्वाधीन कर सकता है ऐसे प्रश्न होते हैं और संतजन भक्तजन सलाह दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मानो तो परमात्मा हैं और सभी के अपने हैं सभी को अपना मानते हैं अनंत माधुर्यवान हैं यह उनकी महिमा है और इसका अर्थ यह है कि वे सभी को अपना करके जानते हैं और अपना कर रखते हैं यह बात संत जनों के द्वारा भक्त जनों के द्वारा हम लोगों को बता दी जाती है और इसी को भक्ति का मूल आधार मानना चाहिए ऐसे तो वह नित्य तत्व विद्यमान ही है उसी की सत्ता से हम लोगों को अपनी स्वतंत्र सत्ता का भास होता है शरीर को लेकर संसार के संपर्क में अनेकों प्रकार की पराधीनताओं के होते हुए भी जब बिल्कुल अकेले होकर के आप अपने को देखिए अपने संबंध में सोचिए तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो मेरा होनापन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने को भाषित होता रहता है तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का भाव होता है कि मैं हूँ तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो अपनी सत्ता को अनुभव करता है कि मैं हूँ और जो अपने अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता वह है उसको कैसे इनकार कर सकता है जिसमें से इस मैं की उत्पत्ति हुई है इसको तो नहीं इनकार कर सकता इसलिए वो सत्ता है ऐसा मानना यह प्रारंभिक बात हो गई और भक्त होने के लिए अनिवार्य बात क्या हो गई कि उस सत्ता के साथ मेरा अपना नित्य संबंध है आत्मीय संबंध है इस बात को भी माना जाए मेरे सामने जब ऐसा प्रश्न आया कि उनको मानना पड़ेगा बिना देखे बिना जाने तो मुझे ऐसा लगे कि जैसे कि अथाह सागर में खोए हुए को सहारा पकड़ाया जा रहा है ऐसा लगता था फिर मैं सोचती थी कि असंख्य असंख्य शरीर भारी संसार में प्रतिदिन प्रत्येक क्षण में पैदा हो रहे हैं और मिट रहे हैं उसी में से एक ये भी है बन गया है बिगड़ रहा है मिट जाएगा तो हमारी तरफ तो कितने हैं पता नहीं किसी की संख्या नहीं हो सकती गणना नहीं हो सकती तो मैं सोच ही नहीं पाती थी कि वह अनंत परमात्मा वह सर्व उत्पत्ति का आधार हमारे जैसे असंख्य असंख्य शरीर धार्मियों को प्रत्येक क्षण में बना रहा है मिटा रहा है उसको मेरी भी कुछ परवाह होगी ऐसा मैं में सोच नहीं देती ऐसी बिल्कुल न ठीक इसमें बन रहा है बिगड़ रहा है मिट रहा है तो उसको मेरी भी कुछ निंदा होगी कि मेरी भी याद रहेगी कि मेरे पर भी ध्यान रहेगा ऐसा कुछ ध्यान में आता नहीं था और क्या क्या सूझता था सो सब कथा यहाँ बताने का समय भी नहीं है उससे फायदा भी नहीं है क्योंकि आगे चलते सब छोड़ना ही पड़ा तो क्या वो बताऊ आपको अगली बात क्या है कि भगवत अनुरागी संत के पास बैठकर सुनते सुनते समझते समझते जीवन की आवश्यकता को सामने रखते रखते बहुत देर में यह बात मेरी पकड़ में आई कि वे इतने सामर्थ्यवान हैं कि असंख्य असंख्य शरीर धारियों के निर्माता और पालनकर्ता होते हुए भी वे हरेक कवि हरेक का ध्यान रखते है हरेक की सुध लेते हैं हरेक के बारे में जानते है हरेक पर कृपा करते हैं यह बात बहुत देर में पकड़ में आई ये उनकी महिमा की स्वीकृति हुई न वे इतने सामर्थ्यवान हैं और इतना प्रेमी स्वभाव है उनका कि बना करके छोड़ नहीं देते और मैं रूठी हुई रहती थी इसी ख्याल से गॉड ऑफ पर हैस स्लीप बचे थे सुना देती थी, थी अगर कोई उनकी महिमा गाड़ी तो कहाँ गये परमात्मा जाकर के निश्चिंतता में परम विश्राम में विश्राम ले रहा है और दुनिया में हमारे जैसे जीव सुख दुख में उथल पुथल हो रहे हैं द्वंद में फंसे हुए हैं कहाँ है उनको क्या परवाह है लेकिन बात ऐसी नहीं है भक्त होने के लिए भक्ति तत्व के का जो बीज रूप है वो उन्होंने हम सभी भाई बहनों को दे करके भेजा तो अपना मानने का स्वभाव मनुष्य का है कि नहीं है अपना मानना किसी को भी अपना मानना आता है कि नहीं आता है और अच्छा लगता है कि नहीं देख बहुत अच्छा लगता है किसी को अपना मानो तो अपना मानना अच्छा लगता है और कोई तुमको अपना माने तो और भी अच्छा लगता है अपनी जिम्मेदारी कुछ कम हो गई दोनों ही बातें अपने लोगों को अच्छी लगती हैं कोई अपना माने तो ये भी अच्छा लगता है और कोई ऐसा हो कि जिसको मैं अपना मानू तो ये भी अच्छा लगता है तो ये अपनेपन की बात जो है ये मनुष्य के जीवन में मूल रूप से विद्यमान है भूल क्या होती है कि सचमुच जो अपना है और जिसका अपनापन सदा के लिए निभ सकता है उसको हम लोग भूल गए ये भूल गए और कोई बात नहीं है जो सदा सदा के लिए अपना होकर रह सकता है और एक दूसरी बात मुझे सुनती है कि जिसका अपनापन हर प्रकार से मेरे को भरपूर कर सकता है जब मैं कहती हूँ कि भरपूर कर सकता है तो इसका अर्थ ये मत सोचिएगा कि अन्न से धन से वस्त्र से सबसे भरपूर कर सकता है ये सब चीजें आपको भरपूर नहीं कर सकते अन्न है वस्त्र है सामान है मकान है ये, इनकी हस्ती तो शरीर की सीमा तक रह जाती है वो अपने ही भीतर जो वास्तविक जीवन तत्व है वही अपने को भरपूर करता है और परमात्मा ने भी यह सामर्थ्य है कि जब कोई व्यक्ति देखे हुए सुहावने में में संसार को इनकार करके उस बिना देखे को अपना मानना पसंद करता है तो उसकी इस बहादुरी पर वे सर्व सामर्थ्यवान रीज जाते हैं यह बात है तो समग्र उत्पत्ति के मूल में कोई अंत तत्व है इतना मान लेने से उस आदमी आस्तिक हो जाता है सत्ता की स्वीकृति हो गई, लेकिन भक्त नहीं होता भक्त होने के लिए बड़ा साहस चाहिए अपने को कि उस बिना देखे बिना जाने को अपना माने और उसके अपने पन आरोप सारे दूसरे सब संबंधों, सब विश्वासों को निछठावर कर दें। बस इतनी बहादुरी अपनी चाहिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए यही हम नहीं कर पाते हैं तो मामला अटक जाता है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई लड़की हो और उससे कहा जाए कि एक बड़ा सुंदर है परम सुंदर है बड़ा ऐश्वर्यवान है उस पर कोई विजयी नहीं हो सकता उसमें बहुत ऐश्वर्य है उसमें बड़ी सामर्थ्य है वो सब कुछ कर सकता है और वो बड़ा प्रेमी है जो उसको अपना मानेगा उसको सब प्रकार से भरपूर कर देगा तो ऐसा अगर कोई हो और किसी लड़की से कहा जाए कि उससे संबंध करोगी तो कौन नहीं रहती होगी बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा कोई हो तो सही नहीं तो हम मान लें उसको अपना हम बना लें उसको अपना तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें तो सबका जी एकदम ललट उठता है अनंत सौंदर्य अनंत माधुर्यवान अनंत ऐश्वर्यवान प्रेम स्वरूप कौन तो नहीं तो उससे संबंध बनाने को राह खुद खुशी लगती है बड़ा उत्साह करता है लेकिन उसकी सजीवता के लिए जब कहा जाता है कि इसके संग एक काम तुमको और करना पड़ेगा कि उसके अतिरिक्त फिर और किसी को अपना मत मानना तो बस ठहर जाता है आदमी अच्छा महाराज भगवान आप बड़े सुंदर हैं आपको भक्तों ने बता दिया मुझे आप बड़े माधुर्यवान हैं ये मैंने सुन लिया और सचमुच मुझको जन्म से ही मधुर प्रेम रस की प्यास भी है आप इसको अनुभव करते ही कि नहीं प्यास भी है ये सब कल सुन करके और आदमी कहता है कि अच्छा भगवान थोड़ा ठहर जाइए अभी दूसरे दूसरे संबंधी जो हमारे है बड़े अनुकूल हैं, बड़ा प्यार देते हैं बड़ी रक्षा करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, तो उनके संयोग का सुख थोड़ा ले लू मैं तो पीछे आपके पास आऊंगा तो हो गई भक्ति खंडित हो गई, तो वे तो अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण हैं, हमारे भक्त न होने से उनके अपने आनंद स्वरूप में कोई क्षति नहीं होती उनके अपने प्रेम सागर में कोई लहरी घटती नहीं है तो वे कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे तुमको यही पसंद है तो जाओ थोड़े दिन और खेल कूद के आना था और सचुत मैं मैं आपको अपनी ओर से कल्पना की बात नहीं बता रही हूँ इस जगह पर भी मैंने कई बार उल्लेख किया है कि एक सज्जन मेरे पास आए एक नगर है राजस्थान में वहाँ मानव शिव की शाखा का समारोह हो रहा था तो भवन में मैं बैठी थी और बहुत तरह के सब श्रोतागण बैठे थे बात हो रही थी तो एक व्यक्ति बीच में आए सीधा स्टेज के पास आ गए आकर के कहने लगे कि बहन जी मेरा एक प्रश्न है उत्तर दीजिए तो मैंने कहा कि भाई जी सुनाइये क्या प्रश्न है आपका तो उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने का जल्दी से जल्दी कौन सा तरीका होगा बता दीजिए तो भाई जी जो संतों से मैंने सुना है जो भक्तों से सुना है उसमें से चुन चुन करके दो चार मुख्य मुख्य बातें मैंने उनको बता दी कि भाई मैंने संतों से भक्तों से ऐसा सुना है ऐसा ऐसा करने से भगवान मिलते हैं तो बस उत्तर सुन लिया अपनी छड़ी उठाई थैला उठाया और उतने ही गंभीर मुख मुद्रा से सजम लगे सब लोग जहाँ से जहाँ बैठे ही थे उनके प्रश्न सुन रहे थे मेरा उत्तर सुन रहे थे तो मैंने बीच में से उनको पुकारा उन्होंने कहा कि भाई जी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया तो मेरी तरफ मुड़ करके कहने लगे कि हाँ बहन जी उत्तर तो मुझे मिल गया लेकिन अब मैं सोचता हूँ की भगवान से कुछ दिनों के बाद मिलूंगा <laughs> तो उस सदन में बड़ी सच्चाई के साथ अपनी दशा के अनुसार मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया सुनकर के हंसी आती है जैसे आप लोग हंस पड़े उस वहाँ भी बड़ी सभा थी जैन संप्रदाय के लोग वहाँ पर हैं और बड़े बड़े विद्वान जैन मत के भी आते थे अतिथि करके बुलाए जाते थे बहुत लोग बैठे थे सबको हंसी आ गई उस सज्जन पर कोई लोगों के हंसने उ का प्रभाव नहीं हुआ वो ऐसे ही गंभीर मुख मुद्रा से उत्तर दे करके अब चले गए बाद में मैं सोचने लगी तो बाकी जो श्रोता भाई बहन बैठे थे उनसे मैंने निवेदन किया कि देखो मेरा ये हाल है घबराने की बात नहीं है आप डरिएगा नहीं ऐसा मत सोचिएगा कि भक्ति पथ मैंने कदम रखा है और उसके लिए जितना जितना कितना उन बाधाओं को हटा करके उस प्रेम स्वरूप उस आनंद स्वरूप ऐसी जल्दी ऐसी जल्दी मिल जाए इतना ही फर्क होगा डरने घबराने की बात नहीं है नाम कटेगा नहीं किसी भी हालत ऐसी किसी भी रूप में कुछ भी आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो किया हुआ साधन कभी नाश नहीं होता है इस पथ पर चलने वाला कभी हारता नहीं है इसलिए डरने की बात नहीं है लेकिन मैं इस बात का उल्लेख करना कि कहाँ पर रुकावट है कि सचमुच भक्ति का रस जो अपने में से ही उद्भुत होना चाहिए था उसके अभाव में हम बाहर बाहर उपाय खोज के फिर रहे हैं इस बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ इसलिए निवेदन किया अपना मानना बहुत बड़ी बात है और मान करके भी हमारे भीतर उनकी प्रियता के फल स्वरूप उनकी याद नहीं आती है तो अपनी इस दशा को सामने रखना और उस दशा को मिटाने के लिए अपनी ओर से जो प्रयास बने सो करना होने का दुख अपने भीतर भर जाए तो उससे भी बड़ा कल्याण होता अब बात वही आ जाती है बहुत अच्छी बात है दुख भर जाएगा तो क्या होगा कि अपनी बहादुरी समाप्त हो गई हाय मेरे किए कुछ हुआ नहीं होता है न इतने दिन मैंने जब किया इतने दिन तप किया इतने दिन ऐसा किया इतने दिन ऐसा किया कुछ काम बना नहीं इलाहाबाद में एक बूढ़ी माँ आती थी स्वामी जी महाराज से भी उम्र में बड़ी रही होंगी काफी बूढ़ी थी तो स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके, बच्चे की पीठ पर हाथ फेरते हैं जैसे माँ ऐसे स्वामी जी की पीठ पर हाथ फेरते जाएं, और कहते जाएं कि महाराज अब तो तुम ही संभालो हे महाराज अब तो तुम ही संभालो क्या है माँ स्वामी महाराज हंसते जाए और पूछते जाए माँ क्या कह रही हो क्या है माँ तो महाराज मैंने इतने बरस ऐसे किया मैंने इतने बरस ऐसे किया मैंने इतने बरस ऐसे किया अभी तक हमारा काम नहीं बना महाराज होता है सच्चे साधक जो होते हैं वे अपने जीवन के सूने कम को सहन नहीं कर सकते तो सहन नहीं होता है अधीर हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं तो उस समय तो उनका अहम जो है वो गलने लगता है जिस समय आपको ऐसा लगे कि मेरी साधना तो बहुत अच्छी चल रही है मेरा प्रयास सफल हो रहा है तो मेरा प्रयास सफल हो रहा है ऐसा भाषित जब हो तो उस काल में अच्छा अहम भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है अशुद्ध नहीं विकारों से घिरा हुआ नहीं लेकिन साधना के फल के आधार पर भी अहम कोशिश होता है उसमें भी थोड़ी दूरी रह जाती है लेकिन जिस समय अपनी ही असमर्थता से साधक अत्यंत व्याकुल हो जाता है क्या बताए अन्य संबंध मुझसे छोड़े नहीं जाते क्या बताएं अन्य सहारे मुझसे छोड़े नहीं जाते इस आधार पर भी आप अधीर हो जाएं तो उस काल में अहम गलता है और अहम गला नहीं उसका अहम भाव मिटा नहीं कि कि उन परम प्रेमाश कद के तत्काल उसी क्षण में उसी जगह पर अपने अत्यंत निकट होने का आनंद साधक में भर जाता है ऐसा होता है एक है, साधक थे स्वामी जी महाराज के पास और बहुत ही अनुकूल परिस्थिति वाले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने के आईसीएस सी एस ऑफिसर थे बेटे बेटी सब बड़े अनुकूल थे जब स्वामी जी महाराज के सत्संग में आकर के उन्होंने सुना कि मानव जीवन का सबसे सबसे बढ़िया सुंदरतम चित्र है कि वह है भगवत भक्त हो जाए वो तो सुंदर हृदय था उनका शुद्ध हृदय के व्यक्ति स्वभाव भी था प्रभु की शरणागति को उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराज की सलाह से और चलने लगे तो जब जब यह प्रश्न उनके सामने आवे कि अन्य संबंधों को अस्वीकार कर दो और अनेक संबंध एक संबंध में विलीन कर दो अनेक विश्वास एक विश्वास में विलीन कर दो तो समझदार व्यक्ति यही ही परिवार की अनुकूलता का बड़ा प्रभाव था उन पर तो अधीर होकर अधी महाराज से कहे महाराज जी लड़के बड़े अच्छे लगते हैं हाय मेरा उद्धार कैसे होगा इनका संबंध मैं तोड़ नहीं सका महाराज जी बहुमे बड़ी सेवा करती है माँ के समान लगती हैं, इनका सहारा मैं छोड़ नहीं सका हरि आश्रय मेरा सिद्ध कैसे होगा अभी उन सज्जन की बात है संत की भक्ति भी उनके में थी प्रभु की महिमा को भी स्वीकार किया था और अपनी दुर्बलता से बहुत पीड़ित रहते थे वही सज्जन आखिरी घड़ी में मरने से तीन चार घंटे पहले खूब आनंदित होकर कहने लगे भगवत अनुरागी संत ने मुझे विश्वास दिलाया था आज वह मेरा सिद्ध हो गया अब मैं मुक्त हूँ मैं मुक्त हूँ मेरा जन्म नहीं होगा अब मेरे मुझे कोई दुख नहीं है और वो ही बेटे बेटियाँ और वो बहुए और दामाद बच्चे बुच्ची सबको बुला कहा की तो सब मुझे छोड़ चले जाओ इस कमरे में अब कोई मत आना सब चले जाओ जा करके रसोई बनाओ आनंद मनाओ खाओ मेरा जीवन सफल हो गया संत ने मुझे विश्वास दिलाया था उस समय मुझे धीरज नहीं होता था अब संत की वाणी सत्य हो गई, अब मैंने जीवन पा लिया अब मैंने जीवन पा लिया अब सब चले जाओ आप जाओ यहाँ कोई मत रहा मेरे पास कोई मत अपनी असमर्थता की वेदना तो तो ही भर है, तो ही भर है। उतनी ही दूरी वो अहम गला नहीं कि उनके हित नित्य निरंतर विद्यमान होने का जो सहज स्वाभाविक प्रभाव होना चाहिए उस प्रभाव से भक्ति पंथ का साधक भर जाता है और वैसे महाराज जी ने अभी सुनाया हम लोगो को कितना अच्छा लगता है आपने भी सुना दो बार सुना मैंने आपको भी सुनाया दो बार वो कहते हैं कि अगर अगर भक्त प्रभु के दर्शन में लग गया अब अभ, भीतर से अहम गला तो उसके इष्ट के विद्यमान होने का दर्शन होने लगा विविध रूप में होता है हर साधक के लिए अनेक अनेक ढंग से होता है होने लगा तो कहते हैं कि वो इतना इतनी ग्राहकता होती है उसमें और इतना प्रभाव होता है उस इष्ट के दर्शन में कि अगर दर्शन होने लगा तो बाकी सब इंद्रियां और मन जित बुद्धि सब सब शक्तियां उसी में समाहित हो जाती हैं और अर्थात उसमें इतना आकर्षण है कि सारी व्यक्ति जब जाके उसमें केंद्रित हो जाती है तो न कान सुन सकते हैं न हाथ पाँव चल सकते हैं न स्पष्ट का कोई असर होता है न गंध का कोई असर होता है दूसरा कहीं कुछ होता ही नहीं है अगर वो उनकी ध्वनि सुनने लग जाओ उस प्रियता में तुम्हारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व तो ऐसा डूब जाएगा कि ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा और कोई अपना ही अलग नहीं रहेगा तो मुझे याद आता है महाराज जी ने गोपी प्रेम के संबंध में एक बार एक प्रसंग सुनाया था तो उसमें यह सुनाया था कि समझा होते ही जैसे ही दो का समय हो तो सब स्त्री पुरुष बच्चे सयाने लड़किया माताएं सब के सब घर का सब काम कार्य छोड़ के जल्दी जल्दी आकर के सब लोग दरवाजे दरवाजे लग जाते खड़े हो जाते कि भाई अब आ रहा होगा कन्हैया आ रहा होगा तो भाव में दर्शन हो रहे हैं धुनी से भरा हुआ मुखरा है और ऐसी अलख लटक रही हैं और ऐसी चितवन है और ऐसी बंशी की ध्वनि सुनाता हुआ आ रहा होगा और इस प्रकार की लटकी चार चल रहा होगा और ऐसे उसके सखाई के आसपास आ रहे होंगे तो सोच सोच करके गांव के नगर के स्त्री पुरुष सब भाव मग्न होकर के दरवाजे दरवाजे लग जाते खड़े हो जाते किसी को कुछ ध्यान ही नहीं रहता कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही होगी तो वही पर उसको छोड़ करके आंगन में आके बाहर दरवाजे आरोप खड़े हो जाए कोई रोटी बना रही होगी तो वहीं तवा पर छोड़ करके आकर के बाहर खड़ी हो जाए जैसे ही गोधन का समय हुआ और अंदाज लग रहा है कि अब आ रहे होंगे तो कहीं आकर के निकल न जाए और हम उस उस रूप माधुरी के दर्शन से वंचित न रह जाए इस गर्ग मारे चाव में सब आकर के खड़े हो जाते तो महाराज कहें की नई नई बहुए जब दूसरे दूसरे गाँव से ब्याह करके उस घर में ज में आज गोपो के घर में तो बहुओं को बराहल वो लोग इस नगर में सब पगले रहते हैं क्या बाबा ये नगर है <laughs> कोई बहु कोई कोई कोई को बांधा खरीखे में छोड़ के भाग रहा है कोई कहा कोई कहा कोई कहा जो जहाँ है सब काम भार में छुट जाओ छोड़ करके सब भाग खड़े हो जाते तो एक दिन एक कोई नई बहू घर में बैठी गोधूरी का समय है दीपक जलाने का समय है तो घर की लड़कियाँ इतनी सब भाग भाग के बाहर निकल रही हैं, तो वहाँ ऐसी करे की तुम लोगों को क्या होता है बाबा, कैसे ऐसे करती हो कहाँ भाग के जा रही हो क्या हो गया अरे आ रहा है बन से चरा के आएगा ही इसमें क्या है रोज तो देखती हो क्या भाग रही हो ऐसे करके वो अपनी ननद ननक को डांट रही थी और पूछ रही थी की तुम लोगो को क्या होता है कैसे ऐसा करती हो तो उसकी ननद ने कहा कि अरे अभी तुम तुम पर वो जादू लगा नहीं है लग जाएगा तब देखना तुम भी हमारी तरह हो जाओगी बहु खैर सब साथ ननद वो, सब निकल बाहर, रह गई घर में बहु, तो दिया ही ऐसे जला करके दीपक के लिए बैठी थी यूं करके जैसे ही उसने जलाया था कि इतने में कन्हैया रास्ते में नजदीक आ गए थे और उनकी बंशी की ध्वनि सुनाई दे गई। ये नई बहू जो हंस रही थी दूसरों को उसके कान में वो बंशी की ध्वनि पड़ गई, वो तो इतनी मधुर लगी इतनी मधुर लगी कि उसके संपूर्ण अहम की सारी वृत्तियाँ उस ध्वनि को सुनने में लग गईं। तो ऐसा प्रसंग आता है कि वो दिए जला के उसने जो दीपक के लिए ज्योति के लिए लगाया था जलते, जलते जलते जलते जलते उसकी उंगलियों को भी जला दिया लेकिन वृत्ति वहाँ हाँ है उसको पता ही नहीं चला कि उंगली जल रही है कि क्या हो रहा है सुन रही है एकदम तन मन सब उसमें लगा कर के तल्लीन होकर के उसको पता ही नहीं चला तो आए और वो अपनी मोहिनी डालते हुए और अपनी प्रीत भरी चितवन से सबको निहाल करते हुए निकल गए चले गए उनके चले जाने के बाद फिर लौट लौट करके लौट लौट करके लोग सब घर में आए वो तो की आई तो देखी कि इसकी तो उंगली उंगली जल रही है तो आकर के चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रही है अरे उठो उठो उठो तो उसके मुख से केवल इतनी सी बात सुनाई दे अरे कहाँ बजी हे अरे कहाँ बजी है अब गमझी की ध्वनि कान में घुस गई थी तो अब दूसरा कुछ पते ही नहीं चल रहा है तो वो केवल इतना से पूछे अरे कहा बजी हे देखा तो नहीं उसने केवल ध्वनी सुनी तो हो रही है लड़किया ब्याह कर कर के नई नई बहुमू ब्रज में आ रही हैं और वो भी उसके रंग में रंग रही हैं वो भी उस ध्वनि में जलीन हो रही हैं ये उदाहरण मुझे अभी याद आ गया स्वामी जी महाराज ने कहा बड़े साफ शब्दों में कि इतना मधुर होता है इतना मधुर होता है दर्शन हो गया तो सब सर्वेंद्रियों की शक्तियाँ आंख में ग्री हो गई तो अब ना कुछ सुनाई देगा ना कुछ छुआ जाएगा ना हाथ पाँव चलेगा ना कुछ होगा अगर ध्वनि पड़ी कान में तो सब सब शक्तियाँ मिल करके कान में ही ड गयी तो अब ना कुछ दिखाई देगा न गना न ठंडा न गर्म न कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो वो वो जो हमारा आपका उद्गम है सच सोचिए तो उससे विमुखता काल में ही हम लोग पीड़ित रहते हैं मैंने जीवन में नीरसता का प्रभाव जो होता है परिणाम उसका भी बड़ा अध्ययन किया अपना तो एक एक सीमित व्यक्तित्व का सीमित अध्ययन होता है जिस विज्ञान का अध्ययन किया मैंने उस उस वैज्ञानिक अध्ययन में मनुष्य के जीवन की नीरसता और सरसता का बड़ा है तो वहाँ मैंने देखा जो कुछ मनुष्य का चित्र वो तो बहुत ही मुझको असंतोष देने वाला हुआ बहुत असंतोष हो करके मैं वहां से आई अध्ययन खत्म हो गया और बहुत अच्छा परीक्षा का परिणाम मिला और की जगत में खूब भी हो गया सब बातें हो गईं लेकिन मेरे भीतर बहुत असंतोष बन गया हमने कहा हा मनुष्य का ये हाल तो बहुत ही दुखद हाल है जब स्वामी जी महाराज के पास में आई तब उन्होंने मनुष्य के सच्चे चित्र को मेरे सामने रखा तब मैं बहुत आनंदित हो गई और अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि बनाने वाले परमात्मा ने आपको इतना बढ़िया बनाया है कि जड़ जगत का कोई भी पदार्थ आपको संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक उनके प्रेम रस का मिठास हमारे जन्म जन्मांतर के अभावों को मिटा नहीं देगा और रस से भर नहीं देगा तब तक तो इस जीवन का कोई स्वाद नहीं है ऐसा लगता है तो अभाव के बीज होते हैं ये बड़े शुभ होते हैं और अभावों से बेचैन हो करके शरीर और संसार के परे कुछ अनोखा अलौकिक विलक्षण तक तो आदमी खोजने लगता है वो भी बड़ा शुभ होता है और खोजने ढूंढने में अपने प्रयास में आदमी हार जाता है वो सबसे बढ़िया होता है हार जाना सबसे बढ़िया होता है क्यों क्योंकि तो साधक की पीड़ा उन करुणा सागर से सही नहीं जाती वे नहीं सकते है तो तुमने उनको नहीं इसकी प्रतीक्षा भी नहीं करते तुमने स्तुति की कि नहीं अभ्यर्थना की कि नहीं दुख सुनाया कि नहीं इसकी प्रतीक्षा भी नहीं करते सचमुच तुम साधक हो अभाव से पीड़ित हो उस अलौकिक अविनाशी जीवन के लिए हो, और तुम्हारा बस नहीं चलता है उपज रही है, हृदय खन हो रहा है तो उसमें अहम का गल जाना और उनका उनकी उपस्थिति का अनुभव हो जाना उनके प्रेम स्वरूप से मिल जाना उनके ज्ञान स्वरूप के आनंद सागर में अपने को समाहित पाना ये सब बातें बहुत ही जल्दी एक ही साथ हो जाती हैं और सभी अनुभवी जनों ने इस बात को सुनाया है हम लोगों को कि जैसे सूर्य का उदय और अंधकार का नाश एक साथ होता है ऐसे ही असमर्थता की वेदना से अहम का बलना और उनका मिलना एक साथ हो जाता है अब शांत हो जाएंगे